लिमन्त्रपाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनस्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ओम शानी शांति चलिए जी सभी को सादर नमस्ते आप सभी का वर्णोच्चारण शिक्षा पाठ में स्वागत है पाठ में किसी भी प्रकार की शंका है किसी को कोई यदि पिछले पाठ में यदि शंका हो तीसरा पाठ जो था तीसरा अध्याय का उसमें पूछ सकते हैं नहीं तो आगे चलते है चतुर्थ प्रकरण बाह्य प्रयत्न चलेगा ना जी हाँ कोई शंका तो नहीं है चले अच्छा जी, जी जी तो अथ बाह्या प्रयत्ना ऐसा है अथ बाह्या प्रयत्ना ये बृद्ध पाठ में भी है और लघु पाठ में भी है बराबर ही सूत्र है पहला सूत्र है चतुर्करण का और लघु पाठ में जो है क्रम प्राप्त सिक्सटी है साठवा नंबर सूत्र है और राइट हैंड जो है उसमें एक भी लिखा हुआ है तो अथ बाह्य प्रयत्न अथ मने इसके बाद अनंतर अर्थ में है यहाँ पर अथ अनंतरम तो अर्थात आभ्यांतर प्रयत्न के बाद अब आभ्यांतर प्रयत्न के संबंध में बता दिया गया पिछले पाठ में उसके बाद बाह्या प्रयत्न बाह्य प्रयत्न प्रारंभ किया जाता है तो बाह्य प्रयत्न का जो है निरूपण किया जाता है तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं वैसे मैं बता दू वैसे सिद्धांत कौमदी में बाह्य प्रयत्न ग्यारह बताए हैं एकादश तु एकादश धा बाह्य प्रयत्न तु एकादश धा यह है ऐसा वहां पर सिद्धांत कौमदी में आया हुआ है कि बाह्य प्रयत्न जो एक ग्यारह प्रकार का है वैसे बाह्य प्रयत्न बारह प्रकार के है एक ग्यारह प्रकार में वह जो है सिद्धांत कौन जो कह रहे हैं विवार संवार नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात स्वरित ऐसे करके होगा सिद्धांत कंजी में आप देख लीजिएगा जहां तक हमें याद आ रहा है यही है क्रम वैसे बारह प्रकार के बाह्य प्रयत्न है तो वही है विवार संवार स्वास, नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात अनुदात स्वरित ये तो बराबर ही है एक और विशेष है जिसका नाम है काल टाइम यह भी बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आ जाता है तो इसमें से दूसरा सूत्र है इससे पहले आपको बता दू मैं कि एक ग्रुप है पहले भी शायद बताया हुआ हो कि इस रूप में याद कीजिएगा समवार नाद घोष विवार श्वास अघोष जिन वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार होगा तो इसका समझ लीजिएगा उस वर्णों का बाह्य प्रयत्न श्वास भी है और अघोष भी है और जिन वर्णों का बाह्य प्रयत्न यदि संवार हो कोई भी यदि एक हो याद तो समझ लिये नाद घोष यदि संवार है तो नाद घोष है नाद है तो संवार घोष है घोष है तो संवार नाद है इत्यादि तो इसका ग्रुप है संवार नाद घोष विवार श्वास अघोष तो यहां पर जो बताया वर्गानाम प्रथम द्वितीय स विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पद्मानिया यमौ च प्रथम द्वितीय विवृत कंठा श्वासा प्रदान अघोषा यह वृद्ध पाठ में लघु पाठ में थोड़ा सा पाठभेद है उसमें है वर्गा नाम प्रथम द्वितीया शसर्जनीय जिह्वा मूलियो पधमानी यमौ च प्रथम द्वितीय विवृत कंठा श्वासानुप्रदान घोषा ऐसा है बस अर्थ में कोई अंतर नहीं है इसका मतलब है कि वर्ग जो है कवर्ग चवर्ग सवर्ग सवर्ग पवर्ग ये जो पांच वर्ग है इन पांचों वर्गों के जो प्रथम औ वर्ण है कवर्ग का प्रथमद्वितीय वर्ण है कवर्ग का प्रथम औरद्वितीय वर्ण हैवर्ग का प्रथम औरद्वितीय वर्ण हैर सवर्ग का प्रथम औरतीय वर्ण है सवर्ग का प्रथमद्वितीय वर्ण है प ख जो पांच दूना दस आठ टू जा टेन ये जो टेन जो वर्ण है प्रथम और द्वितीय वर्ण ये इसका जो बाह्य प्रयत्न है वो विवार श्वास और अघोष है वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण विवृत कंठाह विवृत कंठ वाले हैं प्रदान वाले हैं और अघोष है ये कह रहे हैं बहुत ही पदछेद विभक्ति यदि करेंगे तो वर्ग नाम जो है प्रथमा ष्ठी विभक्ति बहुवचन है प्रथमा द्वितीया प्रथमा विभक्ति बहुवचन है शसर्जनीय जिहमूलियो पद मानिया ये भी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन होगा यमऊ जो है ये रामऊ तो अकारांत पुमलिंग जो है यम प्रथमा विभक्ति द्विवचन है ऐसे ही प्रथम द्वितीय ये भी जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन है चौ जो है अव्यपद है अविवृत कंठा ये अकारांत पुमलिंग है प्रथमा विभिन्ति श्वासानप्रदा ये भी प्रथमा है और अघोषा ये प्रथमा बहुवचन है समास प्रथम द्वितीया मे समास है श्वास जीवा मूल्योपदमानया मे समास है और प्रथम द्वितीय में समास है विवृत् कण्ठा श्वासानप्रधान और अघोषा इ से समास है प्रथम द्वितीया पर यदि करेंगे तो प्रथमाश्च द्वितीया प्रथमाश्च प्रथमा में छिया तो अनेक है प्रथमाश्च द्वितीय मैंने द्वितीया संधि करेंगे ये इतरेतर योग द्वंद हो गया समाज ऐसे ही स विसर्जनीय जिह्वा मूल्यो पधमानीया हैगा शश्च षश्च सश्च विसर्जनीयश्च जिह्वा मूलीयश्च और उपधमानीयश्च इति श विसर्जनीय जिह्वा मूलियोपधमानीया ये इतरेतर योगद्वन्द्वया प्रथम द्वितीय हुआ प्रथमश्च द्वितीयश्च इति प्रथम द्वितीय ये भी समास है इत है विवृत कंठ इसमें बहुब्री समास है विवृत कंठ विवृत कंठाह मान ये वर्णना कंठ विवृत अस्ती मान विभ ये वर्णना कंठ विवृत अस्ती विवृत कंठा सन्तीवृत कंठाते कंठा जिन वर्णों का जो कंठ है जो काकलक प्रदेश है कंठ जो काकलक प्रदेश कहते हैं उसको हर व्यक्ति के जब बड़ा होता है तो कंठ में उठा हुआ जो भाग है ना गर्दन में उसको कहते है काकलक काकलक, काकलक उसका नाम क्या, क्या हैं? तो तो है ना जी? जी? समझते अनंत काकली काकल काकल समन्त उ भाग उभरा हा भाग मे कते काकलो कण्ठ काकलक प्रदेश वहि तु कण्ठ है न जी जन वर्णों का काकलक प्रदेश कंठ जो है विवृत है खुला हुआ है उसका नाम है विवृत कंठ देखिए पीछे भी विवृत था यहां पर विवृत था परंतु वहां पर विवृत था काकलक प्रदेश से ऊपर वाला जो कंठ है कंठ में कंठ का जो भाग करेंगे एक नीचे वाला जो भाग है वह काकलक प्रदेश है और ऊपर वाला जो भाग है कंठ का वह कंठ है वह ऊपर वाला तो आ जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत विवृत और नीचे वाला आ जाएगा वह नीचे वाला वो आ जाएगा बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आ जाएगा विवृत हम जैसे एक पाइप होता है और या ट्यूब होता है जिसमें हम हवा भरते हैं तो हवा जब जाएगा जब तो जहां से पाइप शुरू है वहीं से जाएगा वहीं से फैलते हुए फिर आगे जाएगा ऐसे ही हम जो वर्णों का उच्चारण करते हैं हम वर्णों का जो उच्चारण करते हैं उन वर्णों के उच्चारण में जो नाभी प्रदेश से वायु ऊपर उठता है आकाश वायु प्रभाव शरीर समुचरण वक्त भोपति नाद तो या मारुतस्तु रसी चरण मंदिर जनयती स्वरम आप को याद होगा कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है तो आकाश और वायु के सहयोग से नाभि प्रदेश से ऊपर उठता हुआ जो वायु को प्राप्त होता है तो नाभी प्रदेश से ऊपर उठेगा हृदय से होता हुआ काकलक प्रदेश से होता हुआ फिर आगे जाएगा तो काकलक प्रदेश के पास जो कंठ को खोलता है वह बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है इसी का धर्म हमने बताया था कि जो हृदय प्रदेश से जो गुजर रहा है वह अभी बाह्य के अंतर्गत ही है बाहर ही है वह कंठ के भीतर नहीं है भीतर में के अंतर्गत नहीं आएगा इसीलिए जो व्यक्ति कहता है कि हृदय प्रदेश स्थान है उरा प्रदेश है, तो वह उड़ह प्रदेश स्थान मान लिया परंतु वास्तव में वह है नहीं तो विवृत कंठ ये शाम, शाम वर्णन नाम कंठा मान काकलक, का काकलक प्रदेश विवृत अस्ती जिन वर्णों का कंठ अर्थात काकलक प्रदेश विवृत है उसको कहेंगे कंठा। कहने का है? जो का जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है और शिश्ञ जिहवा मूल्य और जो वर्ण है यम और यम का जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है शश्व गुंग दीर्घ गुंग जो ये जो है इन वर्णों का जब उच्चारण होता है तो उसमें काकलक प्रदेश जाता है काकलक प्रदेश विवृत हो जाता है इसलिए इसको कह दिया इन वर्णों का विवृत कंठ वाले हैं अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सरल भाषा में कहेंगे तो ये कहेंगे की इन वर्णों का आभ्यांतर प्रयत्न विवार है ऐसे ही श्वासानुप्रदान ये है श्वासानु पर जब हम समास करेंगे तो जेगा श्वास अनुप्रदानम ये शाम तो ये शाम वर्णान मानी श्वास अनुप्रदानम ये शाम ते श्वासानुप्रदान मानी ये शाम ये शाम वर्णा नाम अनुप्रदान श्वास वर्तते मतलब जिन वर्णों का अनुप्रदान श्वास है अनुप्रदान का मतलब क्या है जी अनु कहते हैं पश्चात को अनु का मतलब क्या है जी पश्चात पश्चात अनु का क्या अर्थ है पश्चात पश्चात और प्रदान का मतलब क्या होता है दान माने क्या होता है देना देना बहुत सुंदर दान माने होता है देना और प्रदान माने प्रकृष्ट ने देना प्रकृष्ट रूप से देना प्रकृष्ट रूप से देना उत्कृष्ट रूप से देना अच्छे तरीके से देना उसको कहते हैं प्रदान जैसे अंग्रेजी प्रोवाइड कहते ना प्रोवाइड मैंने देना प्रोवाइड करना ऑफर करना तो यहां पर क्या हुआ कि जिन वर्णों का मैंने जिन वर्णों का मतलब हुआ कि जिन वर्णों में या जिन वर्णों के मध्य में पश्चात प्रदान होता है किसका श्वास का श्वास पश्चात प्रदान होता है श्वास बाद में दिया जाता है श्वास को बाद में देना होता है अर्थात श्वास बाद में युक्त होता है उसका नाम है श्वासानुप्रदान इसलिए अर्थात उच्चारण के पश्चात अनुमान पश्चात तो किसके पश्चात तो उच्चारण के पश्चात जो श्वास का देना है श्वास को जो युक्त करना है उसका नाम है श्वासानुप्रदान तो जिन वर्णों का या जिन वर्णों में उच्चारण के पश्चात श्वास युक्त किया जाता है उसको कहेंगे श्वासानुप्रदान श्वासानुप्रदान तो इन वर्णों का वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्णों का श्वास अभिशन्य जीवामूल्य और वर्णों का और यम में जो प्रथम द्वितीय वर्ण है इनका जो इ बाह्य प्रयत्न है अर्थात Tube इनके उच्चारण मे हो जाता है इसके श्वास उच्चारण श्वासो युक्ता आत्मा जो श्वासो युक्त कर्ता है श्वास उता भी होता है वही हा अर्थात श्वास के कारण ही श्वास व्यक्ति के पास न हो तो इन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता श्वास की क्रिया न हो बाद में तो इन वर्णों का उच्चारण ठीक से नहीं हो सकता इसलिए मूल कारण कर दिया इसका मतलब यह फलितार्थ कथा हुआ फलितार्थ हुआ फलित अर्थ है शब्दार्थ तो मैं आपको बता दिया था फलित अर्थ है कि अनुप्रदान अनुप्रदानम का अर्थ होता है मूल कारणम तो जिन वर्णों का मूल कारण श्वास है श्वास के कारण जिन वर्णों का उच्चारण होता है जिसमें श्वास की सहायता ली जाती है उसका नाम श्वासानुप्रदान है ऐसे ही है अनुप्रदानम अनु ये और श्वास अनुप्रदानम ये शांत श्वासानुप्रदान बहुबरी समास हो गया और अघोषाह अघोषा जो है इसमें भी समास है अघोषा है न घोष ये शाम मैं न विद्यते घोष ये शाम वर्णा जिन वर्णों का या जिन वर्णों के उच्चारण में ये शाम वर्णा नाम उच्चारणे घोष न अस्ती न विद्यते जिन वर्णों के उच्चारण में घोष नहीं है वे अघोष है तो ये बहुबरी समास हो गया नोष ये शाम मान जिन वर्णों का घोष नहीं है जिन वर्णों के उच्चारण में ये शाम न विजते घोष ये शाम वर्णा नाम उच्चारणे ते अघोषा जिन वर्णों के उच्चारण में घोष नहीं है गुंजन नहीं होता है शुष्क रहता है सुखा सुखा होता है उसका नाम है अघोष तो क ख इसमें जो है ना गुंजता नहीं है इसमें उस तरीके का जैसे एक घंटी जब हम घंटी को बजाते हैं, थोड़ा लंबे देर तक गूंजता है उसमें घोष होता है उसमें अव्यक्त घोष का मतलब था अव्यक्त शब्द जब हम घंटी को बजाते हैं मंदिर में हम जाते हैं टन् बोले उसके उत्तर लंबे काल तक थोड़ा देर तो अव्यक्त ध्वनि होती है सुर ध्वनि होती है तो वह है और सीधे एक हुआ, एक ऐसा हुआसान् उमे शब्द लम्बे काल तस् जना दे मि दे आवाज आई तो क ख ट आवाज है इसमें क्योंकि श्वास इसका मूल कारण है इसमें घिसता है तो इसलिए इसमें घोष नहीं है इसमें शब्द गुंजायमान नहीं होता है वर्ण गुंज गब्द गुंजायमान होता है परंतु क ख छ इसमें गुंजायमान नहीं होता इसलिए कहा कि अघोषाह वर्गो के प्रथम द्वितीय वर्णय जिहमूल इनका विवाह है और श्वासानुप्रदान वाले अर्थात इनका अभ्यंतर प्रयत्न श्वास सॉरी इनका बाह्य प्रयत्न श्वास है और अघोषाह और इनका बाह्य प्रयत्न अघोष है ये दूसरा मूसरे सूत्र का अर्थ्य प्रयत्न मुझे लगा कि मैं बोल लि गोलि हे बाह्य प्रयत्न हैर नीया प्रयत् बाह्य प्रत्न विवार है श्वास है और अघोष है समझ गए विवृत कंठाया है ना विवृत कंठ का ही नाम है विवार विवृत कंठ को ही विवार कहते हैं समझ गए अनंत जी आप लोगों को कोई शंका जी का जो आपने समास चार्योलिएोषा घोष विद्यते करके तो समास होगा कि बहु बहुब्री समासी तत्पुरुष न बहुब्री समाके नया बहुबी हैार्यर्थ बहुब्री है नय अर्थ वा बहुबरी है जब समास पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और स्पष्ट बहुबरी अगर हाचार्योलि जो जोश जो जो, जिसका जका बाह्य प्रयत्न श्वास अघोष भीताीनो अले क्यू बताब्दु नहीस कु जा अघोष विवाह भो अल अल्गा क्याहते अलग अल् विभाजन क्यू किया हा हा बहु सुन्दर बहु अन परंतु इसका उत्तर ये है की इनमें जो है प्रयत्न है ना कोशिश प्रयत्न का मतलब क्या हुआ ट्राई कोशिश जिहवा का जब उच्चारण करती है तत्त वर्ण के उच्चारणों में जो स्पर्श करती है जो प्रयत्न हो वो जो जिहवा करती है तो उस प्रयत्न में जैसा जैसा उच्चारण होता है जैसा जैसी क्रियाए होती है जैसा जैसा कंठ में क्या क्रियाएं हुई उसके आधार पर वो नाम रख दिया श्वास में क्या क्रियाएं हुई उसके ऊपर नाम रख दिया और उसमें गुंजन पैदा नहीं होता इसलिए उसका नाम रख दिया मतलब जो क्रियाए हो रही है उसी बात को ये कह रहे हैं यदि केवल विवृत कंठा ही कह देते और श्वासानुप्रदान अघोषा नहीं कहते तो फिर अपूर्ण होता उसमें फिर कहना पड़ता की केवल कंठ ही विवृत नहीं होता काकलक प्रदेश ही केवल विवृत नहीं होता है श्वासानप्रदा श्वास मूलकार अघोष न भासे गुञ्जयमान वर्ण नीता गञ्जता भी यो का ये एको के जीन के तु तै शङ्का हि कु तीन क्रिया वर्णोणे बहार मे मुख से बहिर्भूत में और बाहर जो स्वयं के लिए तो कंठ जो ऊपर वाला जो कंठ से नीचे बने कंठ काकड़क प्रदेश से लेकर के बाहर का लिया जाएगा मान भीतर में और बाहर जो श्रोता है उसको जो सुनाई देगा वह मुख से बाहर क्योंकि मुख से बाहर भी बायु प्रयत्न होता है और मुख के अंदर जो कंठ काकलक प्रदेश है उससे नीचे काकलक प्रदेश से लेकर के नीचे में भी बाह्य प्रयत्न होता है तो नीचे वाले का तो स्वयं अनुभव होता है और स्वयं भी जब बोले तो स्वयं भी कान में सुनाई देता है श्रोता को भी सुनाई देता है कि भाई इसमें गुंजाई मानसब्द नहीं है हम क ख बोलते हैं अभी क ख ग बोलते हैं घ बोलते हैं, हैं, हैं न बोलते हैं उसमें शब्द गूंजता है और परंतु क ख में नहीं गूंजता है ज झ य में गूंजता है पर्द च थ में नहीं गूंजता है ऐसे ही ट में नहीं गूंजता है ड ढ में गूंजता है और ऐसे ही त थ में नहीं गूंजता द ध न में गूंजता है तो जिसमें गूंजता है उसका भी कोई नाम होना चाहिए जिसमें नहीं गूंजता जिसमें गूंजता है उसका नाम हो गया घोष तो जिसमें नहीं गूंजता उसका नाम हो गया उससे विपरीत अघोष जो घोष नहीं है जिन वर्णों का बाह्य प्रयत्न घोष नहीं है अर्थात जिनमें जो जिन वर्णों में जो है, है उच्चारण करने में जो वर्ण गूंजता नहीं है वो हो गया अघोष इसीलिए यहाँ पर कहा गया नहीं देते तो अपूर्ण हो जाता और ये तो इस हमने ये कहा है कि ये मैने तीनों एक है विवृत कंठ श्वासानुप्रदान और अघोष जब हम विवृत कंठ कहे तो हमें याद रखना चाहिए कि उसका उन्ही वर्णों का बाह्य प्रत्न जो है श्वासानुप्रदान भी है और उन्ही वर्णों का बाह्य प्रत्न जो है अघोष भी है मैं याद रखने के लिए बोला परंतु तीनों चीज तो होती है ना वर्तमान में घट नहीं है जब उच्चारण करते हैं तो इसीलिए है तीन नाम मतलब तीन चीज तीन क्रियाएं हुई इसमें तीन तरह का यत्न हुआ इसलिए तीन तरह का नाम दे दिया समझ गए नहीं देते दे तो फिर तो दोष हो जाता और कोई क्वेश्चन और भी कोई प्रश्न सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया, क्रिया, क्रिया करके हाँ जी सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके अघोष का अर्थ है क्या हाँ अघोष का मतलब है सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके हाँ जी अघोष का उन्होंने अर्थ लिखा की सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके उनका उच्चारण करना चाहिए तो ये अघोष का अर्थ किया मैं आपको अघोष का मतलब बता दिया हूं समझ गया घोष ध्वनि जो रहित है अघोष मानी घोष ध्वनि रहित और घोष का मतलब क्या है उसको समझ लेंगे तो घोष का अर्थ है गंभीर शब्द से करना महर्षण ने किया है कि आप जो आगे वाला सूत्र देंगे 63 नंबर तो उसमें अघोष बंत का अर्थ कर रहे हैं मरध्यान जी कि इनका उच्चरण गंभीर ध्वनि गंभीर शब्द से करना तो ग इसमें गंभीरता आती ही है उसमें गंभीरता है तो गंभीरता से विपरीत जो हो गया वो हो गया अघोष तो उसी को यहां पर कर सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके तो सूक्ष्म ध्वनि बस ये कह रहे हैं आप इस और अपना कर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं जब नहीं जब होगा तो फिर आप बोलिएगा आगे चलें जी अब आगे जो है तीसरा सूत्र है लघु पाठ में तो का है एके एल्पप्राणा इतरे महाप्राणा ऐसा है सूत्र वृद्ध पाठ मे जो है वर्ग यमा प्रथमा अल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा ऐसा है लिख लेंगे वर्गीयमान प्रथमा अल्प प्राणाम इतरे महाप्राण इतरे सर्वे महाप्राणा ऐसे है वृद्ध पाठ में फिर बोल रहा हूं वर्ग यमान प्रथमा अल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा आपका जो है ना वो, वो सुमन जी वो म्यूट कर लेना चाहिए आपको तो आपको और अच्छी आवाज आएगी वर्ग यमान प्रथमा अल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राण लिख लिया आप सभी ने इतरे इतरे इतरे सर्वे महाप्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा हर्ग यमान प्रथमा अल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा लिख लिए तो देखिए इन सूत्र का संबंध पीछे वाले सूत्र के साथ है वर्ग नाम प्रथम द्वितीय वाले के साथ तो देखो वर्ग का प्रथमा तो वर्ग का प्रथमा क्या हुआ कचट वर्ग का प्रथमा क्या हुआ जी पचट तप और यम का प्रथम क्या हो गया ऋष्वु समझे तो वर्ग के प्रथम और यम यमो के प्रथम ये जो है अल्प प्राण वाले हैं और इतरे सर्वे महाप्राण और जो ऊपर वाले सूत्र में जो बच गए वो सब महाप्राण वाले हैं बहुत ही सरल अर्थ है वर्ग और यमों के प्रथम जो है वर्ग यमानम ष्टी विभ्यक्ति बहुवचन है प्रथम ये भी बहुवचन है अल्प प्राणाह ये भी बहुवचन है प्रथमा बहुवचन है और सब जगह जो है जैसे वर्ग यमान में जो समास करेंगे तो वर्ग्याश्च यमाश्च इति वर्ग यमा ये शाम वर्ग यमान इस योग द्वंद हो गया और अल्प में जब समास करेंगे तो देखे अल्प प्राण अल्प्राण और महाप्राण समास महान प्राण ये शाम ते महाप्राण बहुब्री समर्ग्या वर्ग यहां पर इत द्वंद है और अल्प प्राणा और महाप्राणा यहां पर बहुब्री समास है वर्ग का मतलब होता है वर्ग भवा इति वर्ग में जो होने वाले वर्ण है वो वर्ग है तो वर्ग में होने वाले तो ऊपर था कर्ग वर्गो में से, वर्ग, से प्रथमा मान पहला पहला और यमा नाम यमों में से प्रथमा यम जो था रसगुण और दिग उसमें से पहला ये अल्प वाले हैं अर्थात इनका जो बाह्य प्रयत्न है वह अल्प है और इतरे सर्वे और जो इतरे मान अन्य सभी महाप्राण वाले हैं अन्य सभी जो बच गए वो उनका जो बाहर वर्ग, वर्ग जी छिशन जीवा मूल्य पदमानीय बच गया और यम का द्वितीय वर्ण बच गया तो ख वर्ग का द्वितीय वर्ण जो पांच और स स स विसर्जनीय जीवावल्य और उपद मानीय ये जो है छे वन मैने स विसर्जनीय जीवावल्यू पद मानी ये छे बन और यम का तो कितने हो गए छ पांच ग्यारह एक, एक बारह ये जो है इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह महाप्राण है मान इसमें अधिक प्राण लगता है इन वर्णों का इन वर्णों में जो है प्राण महत है बड़ा है अधिक है इसलिए महाप्राण होता जिसमें कल्प होता है छोटा होता अल्प होता है अल्प प्राण हो गया क्या हस ये अल्प प्राण वाला है समझ गए जी? जी कोई संकल्प नहीं, नहीं, नहीं इसमें नहीं अच्छा जी अब आव... चौथा जो सूत्र है चौथा में वही है की वर्गा नाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकानुस्वार यमौ चौ तृतीय चतुर्थ नासिकृत कंठा नादानुप्रदाना घोषवंत ये सूत्र है और लघु पाठ में भी यही है कि वर्गा नाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकानुस्वार यमौ च तृतीय चतुर्थ नासिक नासिक क्या बहुवचन है इसमें नासिक एक था नासिक क्या समृद्ध कंठा नु प्रदाना घोषवंत ऐसा कहते है तो अर्थ में कोई भी अंतर नहीं जैसे पहले का किया था उसी तरीके से भी कर लीजिए बस बसम वर्गाना प्रथमद्वितीय थातुर्थ वर्गो तृतीय चतुर्ण और अन्तस्थ वर्ण य ल अन्तस्थ वर्ण और हकार और अनुस्वार वर्ण और या तृतीय चतुर्थ वर्ण और नास वर्ण है नासो वर्ण है वर्ण ना बोले जाने वे वर्ण है तो क्या है अनुस्वार यमा नासिक क्या नासिक वर्ण क्या है अनुस्वार यम तो इसमें कही दिया हुआ है यम का तृतीय चतुर्थ तो उसको तो लिया ही नहीं जाएगा तो नासिक्य का मतलब हो गया कि अनुस्वार ये हो गया हाँ नासिक के वर्ण हो गया अनुस्वार और साथ साथ हो गया पंचम वर्ण भी गयण न मे भी जो नासिक की वर्ण हो गया ये जो पंचम वर्ण जो गण ये भी नासिक वर्ण हो गया हालाकि इसमें वृद्ध पाठ में जो है नासिक क्य एक वचन नासिक क्य प्रथमाभिव्यक्ति एक वचन है और यहाँ पर लघु पाठ में नासिक क्या है ये प्रथमा बहुवचन दिए हैं इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है परंतु इसकी जो व्याख्या करते हैं उस व्याख्या में तो केवल एक अनुस्वार का ही केवल जिक्र है नासिक के वर्ण में तो वहां पर यह इसकी संगति ठीक लग रही है वृद्ध पाठ में नासिक क्या तो नासिक क्या का मतलब अनुस्वार वर्ण क्योंकि वहां पर जो सॉरी यदि से अनुस्वार वर्ण लेंगे तो हकार अनुस्वार भी तो अनुस्व य का दिया गया हुआ है वो भी नहीं लिया जाएगा हकार अनुस्वार स्पष्ट लिखा ऐक येगे कुकि य नाक कर्ण है औतीय चतुर्थ की दियाै भी लिया तु नाण पञ्चम वर्ण लिया नासिक में जो है वह पंचम वर्ण ही लिया जाएगा और नासिक के वर्ण में नासिक के जो वर्ण है नासिका से बोले जाने वाले जो वर्ण है तो वह जो सानुनासिक आकार आदि है वो भी लिया जाएगा सानुनासिक जो आकार है मैंने दो आगे पढ़ाएंगे आपको कि स्वर के दो भेद हो गए सिक और निरानुनासिक तो जो सानुनासिक आकार आदि स्वर है ओ ई री री ऐ तो ये जो सानुनासिक जो आकार आदि स्वर है ये लीजिए नासिक के वर्ण से तो नासिक है, नासिक इन, ये नासिक के वर्ण मैंने सानुनासिक आकार आदि ये जो है समृत कंठ वाले है नादान प्रदान वाले हैं और घोष वाले हैं अर्थात इन सभी वर्णों का जो कहा गया वर्गो का च, चतुर्थ वर्ण हकार, हकार वर्ण यम का तृतीय चतुर्थ वर्ण और नासिक के मनेसिक जो वर्ण है ये इनका जो बाह्य प्रयत्न है संवार नाद और घोष है इसमें की तरह ही समास कर लीजियेगा इसमें कोई बहुत ही बड़ा है ही नहीं तो यदि जैसे तृतीया चतुर्था करेंगे तो तृतीया गया हकारस् अनुस्वार हकारानुस्वार ये भी त्रेतर योगद्वंद और तृतीय चतुर्थो में करेंगे तृतीय यदि तृतीय चतुर्थ ये भी त्रेतर योग द्वंद हो गया और समृत कंठाह का जब समास करेंगे तो समृत कंठो ये ठा मैने वर्ण नाम कंठ मैने काकलक प्रदेश है यहाँ पर भी कंठक काकलक प्रदेश लेना कंठ तो जिन वर्णों का मैंने संकुचित हो जाता है नीचे वाले भाग तो उसको कहेंगे समृद्ध कंठा और नादानुप्रदान का व्यर्थ यही हुआ कि अनुप्रदानम याम मैने ये शाम उच्चारण जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण जिन वर्णों के उच्चारण के पश्चात नाद संयुक्त होता है अव्यक्त नाद मान्य नद अव्यक्त शब्द जो अव्यक्त ध्वनि संयुक्त होता है उसको नादानुप्रदान कहेंगे अर्थात नादानुप्रदान मन जिन वर्णों का मूल कारण नाद है अव्यक्त ध्वनि है उसको कहेंगे नादानुप्रदान तो बहुबरी समास हो गया नाद अनुप्रदानम ये नादानुप्रदान और घोषवंत का अर्थ हो गया तो घोषंत समास नहीं है परंतु यहाँ पर यह है कि मतुप प्रत्या की घोष अस्ती ये मने ये उच्चारणे घोष अस्त घोषवंत मतुप जो सूत्र है अष्टाध्याय में पंचम अध्याय में है उससे मतु प्रत्यय हुआ और नासिक्य जो है नासिक का अर्थ है नासिकायाम भवि नासिक्य वाय प्रत्यय हो गया तो नासिक क्य बन गया या नासिक बन गया बहुवचन में तेनासिक्या तो नासिका से उच्चारण होने वाले जो वर्ण है तो सानुनासिक अकारादी जो स्वर है तो ये इसमें जो है ब, समास हो गया और हमने जो है पदतांत भी बता दिया कि उसका क्या अर्थ है तो बस यही अर्थ हो गया कि वर्गों का मैंने कबर्ग चबग तबग तबर्ग जो और पवर्ग जो वर्ण है उसका तृतीय और चतुर्थ वर्ण मैने गंतस्थ वर्ण मान य और अनुस्वार हकारान ना बने साननासर वर्ण हैन ऋं अयज नौ स्वर है तो स्वर दो प्रकार के होते हैं सानुनासिक और तो पर नासिक क्या सानुनासिक स्वर है ये अर्थ लेंगे सभी आ गए स्वर जब दो प्रकार के हैं तो नौ प्रकार के मूल जो अल ए, उ, ए ओ, आ, आ, आ, वो जो सूत्र है अष्टाध्याय का वो प्रत्याहार सूत्र अई उन रिल के ऊंग उसमें नौ सूत्र है ना नौ है ना वर्ण स्वर तो उसको नाक से बोलेंगे तो औी री ऐ तो ये हो गया सानुनासिक। वो सानु, सानुनासिकानुनासिक जो स्वर है उसकी बात कर रहे हैं तो ये जो है सानुनासिक स्वर तमृत कंठ वाले हैं अर्थात जब इनका उच्चारण होता है तो इनका जो काकलक प्रदेश है वह समृद्ध हो जाता है समृद्ध हुए काकलक प्रदेश से उत्पन्न होने वाले हैं और यदि सरल भाषा में कहेंगे तो समृत काकल प्रभव या प्रभव समृत हुए मान संकुचित हुए जो काकलक प्रदेश है उससे उत्पन्न होने वाले हैं यह और नादानुप्रदान मतलब यह इसमें नाद जो है बाद में अनुप्रदान होता है तो नादानुप्रदान वाले हैं और साथ साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको यदि याद होगा कि आकाश वायु प्रभ शरीर समुत्रण वक्त मुति नादह, तो उपैति नादह अभी मुख को प्राप्त हुआ है अभी उच्चारण हुआ नहीं है तो वह तो अव्यक्तता ही है नाभी प्रदेश से उसके अंदर अव्यक्तता ही है नाद बने हुआ जो अव्यक्त ध्वनि हो अभी जो ज, जो जिसका प्रकाश नहीं हुआ है तो वह नाद है तो नाभी प्रदेश से ऊपर उठ रहा है काकलक प्रदेश से सब तो अव्यक्त ध्वनि ही है तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि नाद से जन्य है ये माने ये तृतीय चतुर्थ्यादि वर्ण जो है अव्यक्त ध्वनि जो है उनसे जन्य है ये कहने का अभिप्राय है जिनके अंदर जो धर्म होता है उस धर्म के कारण ही तो उसका अस्तित्व होता है यदि हम कख में जो है उसमें श्वास से वह जन्य होता है जो वहां आ रहा है उसका श्वास से युक्त होकर के चलता है और इसमें नाद से युक्त होकर के चलता है तो नाद से जन्य भी कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते है कि इसमें बाद में नाद युक्त होता है जैसे श्वास बाद में युक्त होता है इसलिए नाद भी युक्त होता है ऐसा भी कह सकते हैं और घोष बनता घोष ध्वनि से युक्त है इसमें गुंजायमान है ये, गुंज, ये गुंजायमान है गुंजता है इनमें तो ये बाह्य प्रयत्न हो गया, और इसके लिए एक और सूत्र मैं पढ़ा दू इसके बाद समाप्त करेंगे इसके नीचे भी हालांकि लघु पाठ में नहीं है ये छुट गया हुआ है लघु पाठ में जैसे ऊपर एक के अल्प प्राणा महाप्राणा था तो नीचे बनना चाहिए था इसके नीचे सूत्र यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं होना चाहिए एके अंतस्था अल्प प्राणा इतने महाप्राणा ये चौसठ नंबर सूत्र होना चाहिए और जो चौसठ नंबर सूत्र है वो पैंसठ नंबर सूत्र होना चाहिए और जो पैंसठ है उसका नाम छियासठ वो आगे आगे होगा तो यहां पर तिरसठ के बाद होना चाहिए एक अंतस्था अल्प इतरे महाप्राणा लिख लीजिएगा लघु पाठ में सुधार करना चाहे तो यहां पर छूट गया हुआ है प्रमाद से या जैसा भी हो उस पर हम ज्यादा नहीं विचार करेंगे केवल आपको बता दे रहा हूँ कि एके अंतस्था अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा और यहां पर लघु वृद्ध पाठ में जो है उसमें लिखा है वर्ग यमान तृतीया अंतस्था चाल्प इतरे सर्वे महाप्राणा ये लिखा है फिर सुनिए फिर लिखिए लिखना चाह व यमा नाम वर्ग यमा नाम तृतीया अंतस्था चाल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा फिर मैं बोल रहा हूं वर्ग यमा नाम तृतीया अंतस्था चाल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा वर्ग यमा नाम अंतस्था चाल्प इतरे सर्वे महाप्राणा एक बार और बोल रहा हूं मैं वर्ग यमान तृतीया अंतस्था चाल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा लिख लिया सभी आपको जो लघु पाठ वृद्ध पाठ पढाया हु अोलिएर्वा महाप्राणा इहाप्राणा हा और उसमें मैंने कहा था कि आप उसके पर करना तो एके चाल महा चाहे पर एके है और उस एक ऊपर से ले आइए और अंतस्था जोड़ दीजिए इसमें अंतस्था चाल्प प्राणा पितरे सर्वे महाप्राणा बस तो ये हो जाएगा तो इसमें क्या होगा जी इसमें जो है भी वही हो जाएगा बहुत ही सरल है ये ऊपर जो सूत्र है उसमें लेना है की वर्ग यमान तृतीया मने वर्ग और यम वर्ग में मे गा घा जा डाढा डाधा बा जो, जो तृतीय वर्ण है गा जा दा बा और यम तृतीय वर्ण है यम में जो तृतीय वर्ण है अनुनास अल्प प्राण वाले हैं और अंतस्थ मने लं ये, ये अंतस्थ वर्ण ये अल्प प्राण वाले हैं और अन्य जो बच गए महाप्राण वाले हैं तो अन्य क्या बच गए जी जब वर्ग का तृतीय वर्ण और यम का तृतीय वर्ण अल्प प्राण वाले तो बच गए चतुर्थ बन गए चतुर्थ बच गए अंतस्थ भी तो कही दिया तो हकार बच गए अनुस्वार बच गए यम का चतुर्थ वर्ण बच गए मैने वर्गो वर्गों का चतुर्थ वर्ण घ और हकार वर्ण अनुस्वार वर्ण और यम का चतुर्थ वर्ण यम का चतुर्थ वर्ण लो, ये जो है और नासिक के वर्ण ये जो नासिक के वर्ण है सानुनासिक स्वर ये जो है अल्प प्राण ये जो है महाप्राण वाले हैं ये सभी जो है महाप्राण वाले हैं और जो बच गया सो अल्प वाला है जैसे वर्ग यमा नाम तृतीय अंतस्था अल्प वर्ग और यमो का तृतीय वर्ण और अंतस्थ वर्ण अल्प वाले हैं और अन्य सभी जो है महाप्राण वाले हैं इसलिए जो शानसिक स्वर हो गया वह वा महाप्राण वाले समझ गए जी अकारादी स्वर ये सब जो है इस सबका महाप्राण हो जाए महाप्राण वाला हो जाएगा इसका इसकी अर्थ की संगति लग गई हाँ और उसमें एक अल्प प्राणा इतने महाप्राणा एक प्राण इतने महाप्राण उसका भी अर्थ है एक मैंने ऊपर जो कहा वर्ग वर्ग को प्रथम एक के माने प्रथम अल्प वाला और अन्य सब महाप्राण वाले हो जाएगा वर्ग और यमो का प्रथम और यहां पर भी वर्ग एक मने। वर्ग का एक मने तीसरा तीसरा एक एक जाएगा वहां पर तीसरा और यम का तीसरा और सब महाप्राण वाले समझ गया है? तो बस इतने ही रहने दीजिए यदि आप लोगों को शंका हो तो पूछ लीजिए और आ, ये जो है आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था अच्छा दिया अब उसमें जो है मुझे सुनना है आप लोग पक्का कर लिए हैं उसको याद कर लिए है जी मैंने नहीं कुलदीप जी आपने याद किया है नहीं आचार्य जी मैंने नहीं किया हाँ तो कर लीजिएगा कर लीजिएगा और... आगे जो है अब जो आ, क्या है अभी तो बहुत मैंने दूसरा अध्याय क्या है साधन प्रकरण है बहुत ही छोटा है कर्ण प्रकरण है दूसरा अध्याय इसमें मात्र केवल जो है आठ सूत्र है वृद्ध पाठ में और उसके आधार पर हमने जो बना करके दिया था दो और सूत्र तो सूत्र हो जाएंगे और सूत्र हो जाएंगे इत्यत्त, इत्यत्त के सूत्रे पर तो इसकी भी कर तीज्येगा और जिस दिन जिदिन आविधा दूसरे अध्याय कालोग टेस्टीगा समझ गी हा जि दिन सुविधा बहु हि सरल है केवल सुनने का है तो आप टेस्ट दीय और अगले सप्ताह जो है सबसे पहले सुनूंगा सह सु पढाङ्गा हैलि मन्त्रपाठ करे जी तो मंत्र करें आचार्य जी एक प्रश्न है बोलिए ये जो 63 जो सूत्र है जिसमें जिसमें कहा है कि आम... कंठ होता है सामनासिक अकार आदि स्वरो का ठीक है तो यहाँ पे बाह्य प्रयत्न समृद्ध बताया है उसके पहले के अध्याय में अः आकार को छोड़ के बाकी सबका अंतस्त प्रयत्न प्र, अंत प्रयत्न बता तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे समृद्ध बाहर से समृद्ध कैसे हो कहाँ पर लिखा हुआ है जो अगर आप फिफ्टी सूत्र देखे विवृत्त करना स्वराह तो मेरा मुझे जहा तक समझ है इसका मतलब यह है की स्वरा मैंने मालिक आ रहे हैं आप विवृत्त है लेकिन बाह्य प्रयत्न समृद्ध है तो ये कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आया अच्छा अच्छा मैंने आप अ का उच्चारण कीजिए बोलिए अचुर नेचुरल कोई बना करके नहीं एक नेचुरल जैसे बोलते हैं, बोलिए अब क्या लग रहा है लग रहा है की कंठ के सामने कंठ में की कोई संकुचित हो रहा है उसमें संकोच पैदा हो रहा है हो रहा है तो बस वही है समृद्ध उसमें जो संकुचित की जो सिकुड़ रही है ये जो ऊपर वाला जो कंठ है कंठ का ऊपर वाला जो भाग है आभ्यंतर वाला जो हिस्सा है वो अ वह संकुचित होता है इसलिए वो समृद्ध है और वह जब आ आ, ए, आ उ, री इसमें खुलता है इसलिए इसका नाम विवृत है हाँ वो समझ गया लेकिन बाद में अकार आदि स्वरो का बाह्य प्रयत्न समृद्ध है तो ये कि मैं जब बोलता हूँ ई तो उसमें तो विवृत है ये, ये ये मुझे समझ में आ गया लेकिन फिर उसका बाह्य प्रयत्न समृद्ध कैसे है बाह्य प्रतन समृद्ध बाह्य प्रतन तो समृद्ध होगा ही है ना मैंने इसमें जो ये लिखा हुआ है कि अकारादी स्वर का इनका बाह्य प्रत जो है कंठ का संकोच यही है ना जी तो शानुनासिक अकरादी का जो स्वर है इनका कंठ का संकोच ऑ आ ई तो यहाँ पर यह है यहां जो कहा जा रहा है बाह्य प्रत मान बाहर वाले काकलक प्रदेश जो है उसमें संकुचन होता है वहां जो आभ्यातर में जो क्रियाएं होती है उसका आधार पर लिखा गया यहां पर बाहर जो क्रियाएं होती है उसके आधार पर लिखा गया यहाँ पर बाहर जो क्रियाएं होती है वह संकोच की क्रियाएं होती है और भीतर की क्रियाएं में केवल आकार में संकोच की क्रियाएं होती है अन्य में कंठ खुलता है परंतु इसमें जो है बाहर वाला जो प्रदेश है कंठ का बाहर वाला भाग उसमें जो है संकुचित ही रहता है वह उसमें संकोच रहता है थोड़ा सा इसलिए उसका नाम दिया, और कुछ नहीं है. है. ठीक समझ ले नमी गू क्रिया ध्वनि योजना मेडिटेटि तो पूरा मनको कार्क उच्चारणे त तो बाहर वाले भाग में जब संकोच होता है इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं जैसे हम जैसे मान लीजिए वायु को निकालना है और एग्जाम्पल के लिए और रिक्शा पर बैठे हुए हम रिक्शा चला रहे हैं कल्पना कीजिए और रिक्शा चला रहे हैं रिक्शा चलाने में जो उसमें हॉर्न होता है तो हॉर्न को जब तक आप संकुचित नहीं करेंगे दबाएंगे नहीं तब तक सिटी निकलेगा कैसे ठीक है नहीं समझे हाँ समझा ऐसे ही जब वायु से आ रहा है कंठ प्रदेश से आकर के मुख में प्राप्त हो रहा है तो वहां पर वह जहाँ वह मानो की वह एक हॉर्न बजा रहा है वहां पर जो एक थोड़ी सी संकोच थोड़ा सा बाहर वाले प्रदेश में होता होता है तो उसे संकुचित होता है, फिर आगे चल च आकार में संकुचिती रहता है, मे संकुचित प्रयत्न विवृत् औसमे बहर वा जा बहर संकुचित वा बहर वा अपि हॉर्न के उदाहरण से मुझे समझ गया आप क्या बोल रहे हैं? हाँ जी मैंने उसके आधार पर और विचार कीजिएगा इस पर मतलब यह है. ठीक है कोई शंका मंत्र पाठ करे ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शाम ते शांति अच्छा नमस्ते नमस्ते